परमार्थ प्रसंग दो सौ अंठावन बहुतों की यह धारणा है कि ज्ञान मार्ग और योग साधन को छोड़कर समाधि लाभ नहीं होता पातंजल योग दर्शन में है स्वाध्यायादिष्ट देवता सम प्रयोग मंत्र जब के द्वारा इष्ट दर्शन होता है उसके बाद ही फिर है समाधि सिद्धिर ऋश्वर प्रणिधानात तथा एक जगह और है ईश्वर प्रणिधाना व अर्थात ईश्वर पर मन की एकाग्रता और ईश्वर को समस्त क्रियाएं और उनका फल समर्पित करने से समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है भाष्यकार व्यासदेव लिखते हैं ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति विशेष द्वारा प्रसन्न होकर ईश्वर इच्छा मात्र से ही भक्त पर अनुग्रह करते हैं केवल मात्र उनकी इच्छा से ही योगी को समाधि लाभ और उसका फल अति अतिशीघ्र हो सकता है अतः अष्टांग योग का अभ्यास न करने पर भी समाधि हो सकती है भगवान में तन्मय तुलाब और समाधि एक ही बात है केवल भाव और उपायों की भिन्नता है वस्तुलाभ और उसका फल दोनों एक ही है जो निर्गुण ब्रह्म है वे ही सगुण ब्रह्म है और फिर देह बुद्धि वाले जीव के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना ही सहज है दो सौ उनसठ सकाम उपासना अपने खुद की ही उपासना है भगवान की नहीं आधि व्याधि आपद विपद अभाव दुख भय चिंता शोक इन सब के हाथ से त्राण पाने के लिए भगवान की पुकार अपने ही भोग और संतोष के लिए है खुद की सुख सुविधा मात्र के लिए है स्नान ध्यान दान पर्व पूजन व्रत उपवास याग्ञ यज्ञ शांति स्वस्थ्यन तीर्थाटन साधु सेवा चंडी पाठ सकाम भाव से इस सबके अनुष्ठान का उद्देश्य है पापक्षय और पुण्य संचय पापक्षय अर्थात कृत पाप कर्मों का कुफल जो नरक भोग या दुख भोग है उससे जिस तरह सहज ही बचा जा सके उसके निमित्त प्रवृत्ति के क्षय के लिए नहीं पुण्य संचय का उद्देश्य है इस जीवन में आत्मीय पुत्र परिवार आदि के साथ सुख स्वच्छंदता से रहना और पर काल में स्वर्ग में अक्षय सुख भोगना ये दोनों ही मन के भ्रम हैं वृथा आकांक्षा है, है। अमिश्रित सुख इस संसार में नहीं है और स्वर्ग का सुख भी अक्षय नहीं है वह सब शास्त्रों का वेद पुराण आदि का अर्थवाद अर्थात केवल मन समझाने वाले शब्द हैं जिनकी धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं है उनके मन में इस ओर लोभ उत्पन्न करने के लिए ही ये कहे गए हैं एक गुना करो करोड़ गुना फल मिलेगा माँ जैसे अपने छोटे बालक को असंभव किस्से या गीत सुनाकर और भुलावे में डालकर दूध पिलाती है या सुलाती है वैसा ही और क्या उद्देश्य अच्छा है काम भी बनता है